प्यानुदेनं पनयाथयनुद किंचिफल स्वे केित् स्वर्गमता पवर्गम परे योग अस्मक यदुन ग्रियुगलध्यान कि लोके द कि नृपतिनागा पवर्गै किं भज हिण्य हर तात्परम ब्रह्म अहमंदम वंदे यसिंदे पर ब्रह्म <coughs> nama kamalna bhaiya e. nama kamalamaaline namah kamalapaala ye yeah. namaste kamale ब्रह्मानं विदधात् पूर्वं जो वै वेद प्रहिणोती तस्म तग्व हदेम्हात्मु प्रकाशम मु शरण प्रपद्य बृंदारक वृंद ब्रिंद आनंदकंद सच्चिदानंद श्री रामचंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद विद्वृंद थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए कुछ अंतकरण की शुद्धि हो जाए कुछ विशुद्ध श्रद्धा हो जाए फिर प्रवचन सुने देखिए भगवन नाम संकीर्तन ही अंतिम लक्ष्य है ये भगवन नाम संकीर्तन जो आप लोग कर रहे हैं यही ब्रह्मा विष्णु शंकराद्य भी करते हैं इसका मूल्य कोई नहीं समझता भगवान ने सबसे बड़ी कृपा यही की है कि अपने नाम में अपने आप को बिठा दिया है नाम नाम बहुधा निज सर्वशक्तिपिता नियमित स्मरण न काला एता दृशी तव कृपा आपने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति युक्त अपने आप को बिठा दिया है लेकिन दुर्दैव मी दृश्य जनिना अनुराग हम उसके महत्व को नहीं समझते नहीं रियलाइज करते इसलिए जैसे हम संसारी नाम गुण आदि गाते हैं ऐसे ही भगवान नाम संकीर्तन आदि भी करते हैं भगवान शंकर ने कहा था अकारादीन नामा ने शुण मतो मम पार्वती मन प्रसन्नता जाति रामनामा भीशंकया पार्वती पार्वतीजू जब कोई व्यक्ति कहीं भी कभी भी रा शब्द को बोलता है रा बड़ा रा तो मेरा रोम रोम रोमांचित हो जाता है हर्ष के साथ कब ये मां बोलेगा भले ही उसकी मनसा रावण बोलने की हो यही भगवान नाम है जो हम लोग संकीर्तन करते हैं इसी के विषय में भगवान शंकर कह रहे हैं अत्यो भगवान नाम संकीर्तन आदि में बहुत अधिक मन का संयोग करके उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करते हुए बोलना चाहिए भोगी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 ये शरीर माने तीन शरीर होता है एक शरीर तो आपके सामने है इसको स्थूल शरीर कहते हैं ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के सारभूत तत्व रज बीर्ज से बनता है ये तो मेरा शरीर है इसलिए मैं शरीर मैं आत्मा नहीं जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच प्राण एक मन एक बुद्धि एक अहंकार ये सब मटीरियल है एक कंबाइंड 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है जब ये मैं इस शरीर को छोड़कर बाहर जाता है जिसको हम मरना कहते हैं तो ये अठारह तत्वों से जुक्त सूक्ष्म शरीर को पहले धारण कर लेता है इसी शरीर में फिर बाहर निकलता है जैसे सांप अपने ऊपर का चमड़ा कुछ दिनों बाद निकाल देता है बिना हाथ पैर के ऐसे निकल जाता है नेचुरल उसको कैचुल कहते हैं तो वो तब निकलता है जब दूसरा चमड़ा सांप के ऊपर बन जाता है तब ये निकलता है अरे आप लोगों के शरीर में कभी फोड़ा वगैरह होता है तो जब नीचे चमड़ा आ जाता है तब ऊपर का निकलता है और अगर जबरदस्ती निकालो तो फिर घाव हो जाता है तो ऐसे ही ये अठारह तत्वों के सूक्ष्म शरीर से जुक्त होकर यह स्थूल शरीर छोड़कर जीव बाहर जाता है कहीं भी जाता हो स्वर्ग में नरक में कहीं भी सह यदा अस्मा शरीरादुत्क्रामती सह वही तई ही सर्वयुत्क्रामती कौशिक की उपनिषद तीन चार वेद कह रहा है तो वो सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूं क्योंकि वो मेरा है और एक शरीर और होता है उसे कहते हैं कारण शरीर वो बासना का होता है उसमें न पृथ्वी न जल न तेज न वायु न पांच कर्मेंद्रिय न पांच ज्ञानेन्द्रिय न मन न बुद्धि न अहंकार कुछ नहीं होता वो कब मिलता है वो हमारे साथ जाता है महाप्रलय के बाद जब हम भगवान में लीन होते हैं तब वो कारण शरीर वासना वाला जिसमें अनंत जन्मों के हमारे कर्म रहते हैं वो जाता है वो भी मेरा शरीर है इसलिए वो भी नहीं है मैं तो स्थूल शरीर भी मेरा है सूक्ष्म शरीर भी मेरा है कारण शरीर भी मेरा है इससे पृथक जो कोई चौथी चीज है वो मैं है वो क्या है वेदों के द्वारा पता लगाया गया क्योंकि वेद पुन दोष कलंक से सर्वथा असंस्पृष्ट होते हैं उनमें मनुष्यों का दोष माइक दोष नहीं होता क्यों इसलिए कि भगवान के समान वेद भी नित्य हैं और वेद को भगवान भी कहते हैं वेदो नारायण साक्षात छ एक चालीस दीप भागवत वेदा ये वेद भगवान का स्वरूप है वेदस से चेस्वरात्म तत्र मुहय सूर्य ग्यारह तीन तैतालीस भागवत ये ईश्वर का स्वरूप होने से बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ब्रह्मादिक भी मोहित हो जाते हैं इस वेद का अर्थ नहीं जान सकते तो उन वेदों में जाकर हमने पता लगाया महापुरुषों के द्वारा अपने आप ने तो पता लगा कि वेद कह रहे हैं हम भगवान के अंश हैं भगवान से निकले हैं कब निकले हैं क्यों निकले हैं कब नहीं क्यों नहीं ये क्वेश्चन नहीं करना क्यों सदा से निकले हैं सनातन है कठोपनिषद कहता है अजो नित्या शास्व तो एम पुराणा एक दो अठारह वेदांत कहता है ना आत्मा श्रुते नित्यवाच्य दो तीन अठारह गीता कहती है अजो नित्य शास्व तोयम पुराण दो बीस भागवत कहती है न घटत उद्भव प्रकृति पुरुष यो रजयो हो। दस सत्तासी जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख ममशो जीवभूतो जीवभूता सनातन सनातन अंश है ये अंश वेद हाँ, कह रहा है पाद से विश्वा भूतान त्रिपादस्यामृतन दिव्य त्रिपादूर्ध उदय पुरुख पाद से हावव पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र यह मंत्र छांदोग्योपनिषद में भी है तीन बारह यह मंत्र त्रिपाद विभूति विभूत नारायणोपनिषद में भी है चार एक छुद्रा विश्व भूतानि दो ्युच्चरम अस्मदत्मन सर्वा भूता बृहदारण्यकोपनिषद यूता जाता जीवन यशंती तरीपन तीन एक ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं हम भगवान से प्रकट हुए हैं प्रकट हुए हैं प्रकट, हुए हैं। प्रकट नए नहीं बने उनके अंश हैं स्वकृत पुरेश्वमी स्वबहिरंतरसम वर्णम तव पुरुषम बदंत्यखिल शक्ति धृतोश कृतम अंश ये वेद स्तुति कर रहे हैं दस सत्तासी बीस भागवत तो अंश माने क्या होता है अंश का मतलब है शक्ति सत्व व्यंजयत हम भगवान की शक्ति है इसलिए हमको अंश कहा जाता है विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान या शक्ति ऋषते विष्णु पुराण छह सात इकसठ भगवान की तीन शक्तियां हैं प्रमुख शक्तियां तो अनंत हैं श्री कृष्ण रो अनंत शोक्ति ताते तीन प्रधान एक का नाम पराशक्ति एक का नाम जीव शक्ति एक का नाम माया शक्ति अंतरंग पराशक्ति बाहिरंग माया शक्ति तटस्थ जीव शक्ति तो पराशक्ति और माया शक्ति के बीच में है जीव शक्ति यानी पराशक्ति के पास में है क्यों इसलिए वो पराशक्ति भी चेतन है और जीव शक्ति भी चेतन है ये तो हम लोगों का अनुभव है ना देखो इस जड़ शरीर से कितना काम ले रहा है ये जीव इसको चेतन बनाए है आ नखे भ वेद कहता है आठ आठ एक छंदोग्योपनिषद आलो मौशिक कौशिक की, की उपनिषद चार उन्नीस यानी हृदय में रह करके ये अणुजीव सारे शरीर में व्याप्त है स्वयं भी चेतन है शरीर को भी चेतन बनाए हुए है इतना अणु हो करके भी अणु प्रमाणा कठोपनिषद एक दो आठ ये सोनुरात्मा मुंडकोपनिषद तीन एक नौ बालाग्र सत भाग्य च षद पांच नौ इतना अणु शब्द में बताया नहीं जा सकता सूक्ष्म जीवा भगवान ने कहा कि जितनी सूक्ष्म वस्तुए हैं ये जो आजकल कहे जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब बहुत आगे वाली चीजें हैं इससे भी सूक्ष्म होता है जीव आज तक कोई देख नहीं सका इतना बड़ा कमाल उसमें के सारे शरीर को ये मनुष्य का ही नहीं हाथी का शरीर भी सच चेतन तो चेतन पराशक्ति के नीचे ये जीव शक्ति चेतन और उसके बाद में माया जड़ है इसलिए जीव को तटस्थ कहते हैं लेकिन पराशक्ति का अंश भी ये नहीं है डायरेक्ट क्योंकि पराशक्ति का अंश होता तो माया के अंडर में न होता पराशक्ति के पास माया फटक नहीं सकती स्वते जसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाह भागवत धाम न सदा निरस्त तकुहकम सत्यम परम धीमय भागवत भगवान अपनी इस पराशक्ति के कारण माया को दूर रखते हैं उनके पास नहीं आ सकती लेकिन जीव पर हावी है इससे जीव पराशक्ति का अंश नहीं है और माया शक्ति का भी अंश नहीं है क्योंकि माया तो जड़ है माया शक्ति के तो अंश ये है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सब जड़ है इसलिए इसको तटस्थ शक्ति कहते हैं और ये जीव का भगवान से भेदा भेद संबंध है थोड़े अंशों में अभेद है दोनों चेतन हैं, दोनों नित्य हैं, लेकिन अनंत बातों में भगवान से जीव का बहुत बड़ा भेद है इतना बड़ा भेद है कि वेद ने अपने वेदांत ग्रंथ में लिखा है अस्मादा तद अनुपत्ति दो एक तेईस ब्रह्मसूत्र जैसे लकड़ पत्थर से भगवान की बराबरी नहीं हो सकती ऐसे ही जीव की भी भगवान से बराबरी नहीं हो सकती अरे ये बिचारा जीव जो चेतन है वो भी भगवान की शक्ति के कारण देखो अग्नि की एक चिनगारी होती है हा वो चिनगारी में अग्नि का गुण कहां से आया अग्नि से देखो सूरज की किरण होती है सूरज की किरण में सूरज की जो प्रकाश करने की शक्ति है जो टेम्परेचर की शक्ति है उस किरण में कहा से आई सूरज से तो फिर हमारी क्या है हमारी तो पर्सनैलिटी भगवान पर डिपेंड करती है इसीलिए वेद कहता है सकारणम करणाधिपाधिपा श्वेता शुरोपनिषद छ प्रधान प्रधानज्ञ प्रधान गुणेश्वेपनिषदेश्वर भगवान हे जीव और माया का अध्यक्ष है गवर्नर है उसके बिना न जीव का जीवत्व है न माया बिचारी जड़ वस्तु का जड़त्व है लेकिन उसकी शक्ति पाकर देखो माया का हाल सो माया सब ही नचावा शिव चतुरा न देखी डराही अपर जीव के ही लेखे माही शिव अभिरंजी का को है बपुरा अनु वदी कवयस्मस्वर पश्यध्यात्म विदोचिता तथा मुह्य कृत जम नो स्मितम पांच अठारह चार भागवत बड़े बड़े ज्ञानी जोगी तपस्वी बड़े बड़े लेक्चर झाड़ते हैं नाया मिथ्या है और यह है और वह है लेकिन सब माया के अंदर में है नारद भविच सन का जे मुन नायक आतम मोहन अंध की न के ही कौन ऐसा विश्व में है जिसने माया को जीत लिया हो बिना भगवत कृपा के तो भगवान की शक्ति के कारण ही जीव माया का अस्तित्व है उनका अपना अपना कार्य है मैंने बताया है विस्तार से केनोपनिषद के द्वारा कि जीव का जो भी ये शरीर के द्वारा कार्य हो रहा है इंद्रिय मन बुद्धि का ये सब भगवान के द्वारा हो रहा है तो इस प्रकार हम नाम का एक जीव अणु है हृदय में है और पूरे शरीर को चेतना प्रदान करता है भगवान से भेद संबंध भी है अभेद संबंध भी है और तटस्थ शक्ति भी है किंतु ये मायाधीन जीव माया से छुटकारा पाना चाहता है ताकि दुख निवृत्ति हो जाए और भगवान का आनंद मिल जाए ये जो उसका लक्ष्य है इसके लिए कोई भी स्वयं की साधना ऐसी नहीं है जिससे वो प्राप्त कर ले क्योंकि इसके द्वारा जो कुछ साधना होगी वो माइक होगी नोट करो कोई भी कर्मी ज्ञानी भक्त तो कोई भी हो जो कुछ भी करेगा वो इसी इंद्रिय मन बुद्धि से तो करेगा जो सबके पास है और वो सबके पास एक ऐसी है माया से बनी हुई ऐसा नहीं है किसन की इंद्रिय मन बुद्धि गोलोक से बन के आई थी वो भी हमारे भाई बल्लभाचार्य बारकाचार्य शंकराचार्य कोई जगत गुरु के बाप हो ये सब पहले हम लोगों की तरह थे इनका भी शरीर मेटीरियल मन मेटीरियल बुद्धि मेटीरियल माइक तो माइक साधन से की हुई साधना माइक होगी गो गोचरु जहां लगी मन जाई सो सब माया जान हूं भाई जहां तक माया जा सकती है वो सब माइक फिर क्या करें निराश हुए वेदों ने कहा नए नगवान अकारण करुण है आकारण करुण वो जिस पर कृपा कर देता है वो अपनी दिव्य शक्ति दे दे कर उसको अपना ज्ञान करा देता है अपनी प्राप्ति करा देता है अपना आनंद दे देता है माया को भगा देता है त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंच क्लेश सब का अत्यंता भाव कर देता है और अनंत जन्मों के हमारे पापों को भी बिना भोगवाए क्षमा कर देता है देखो ये सबसे विलक्षण बात है इस पर ध्यान दो हमारे संसारी गवर्नमेंट में अगर कोई मर्डर का अभियुक्त तो हो और वो कोर्ट से कहे कि सरकार एक बार माफ कर दीजिए माना मैंने मर्डर किया है मैंने खून किया है लेकिन अब मैं अपना अपराध मान रहा हूं अब भविष्य में मैं चींटी भी नहीं मारूंगा एक बार तो कोई भी कोर्ट माफ नहीं करेगी वो कहेगी कि हा देखो तुमने ये जो मर्डर किया है इसकी सजा भुगत लो फिर मर्डर ना करना तो दंड नहीं मिलेगा वो कहता है सरकार क्या कह रहे हैं आप अरे जब फांसी हो जाएगी तो फिर हम रहेंगे ही नहीं तो पाप क्या करेंगे आए तो ठीक है लेकिन एक मर्डर भी माफ नहीं किया जा रहा है ध्यान दो और हमने तो अनंत जन्म में अनंत पाप किया है वो सब संचित कर्म के रूप में स्टॉक के रूप में जमा है तीन प्रकार के कर्म होते हैं संचित प्रारब्ध क्रियमान। तो वो संचित कर्म अगर भगवान भगवान में कि ठीक है अब तुम मेरे बन गए हो तो अब तुम आगे जो कर्म करोगे उसके हम ठेकेदार होंगे उसका दंड नहीं देंगे लेकिन जो किया है बेटा वो तो भोगना पड़ेगा तो क्योंकि तो वो अनलिमिटेड है कर्म पाप पुण्य दोनों अनंत इसलिए अनंत काल तक भोगते जाए तो भी अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत कभी अंत नहीं होगा तो मोक्ष क्या होगा आनंद कब मिलेगा दुख निवृत्ति कब होगी लेकिन भगवान कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यंते सर्वसंशया क्षीयंते चास्त कर्माणी तस्मिन दृष्टि मुंडकोपनिषद दो दो आठ योग सिखोपनिषद ने भी ये मंत्र है पांच पैतालीस महोपनिषद ने भी ये मंत्र है चार बयासी भागवत में भी है तो केवल भगवत शरणागति से इतनी कृपाएं हो जाती हैं कि अनंत जन्म को क्षी अंते चास करमाणी भगवत प्राप्ति हुई बस सब माफ और आगे का सब भगवान का ठेका ठेका हम आ, हम जो कुछ भी काम करेंगे अच्छा बुरा ना, नहीं कर सकते तब से कार्यम न विद्यते भगवत प्राप्ति होने के बाद कर्म खत्म ज्ञान खत्म सब खत्म अब कुछ नहीं करना है देखो आप लोग छो, छोटी उम्र में तालाब वगैरह में नदी वगैरह में नहाए होंगे अगर तो खिलवाड़ किए होंगे पानी के अंदर मुंह डाल के बू ऐसे करते हैं बच्चे अच्छा लगता है आवाज होती है तो पानी के ऊपर तो आवाज आप कर लेते हैं लेकिन अगर डूब जाए पानी के अंदर नीचे और वो करें तो आवाज नहीं आएगी तो जब तक हम माया के अंडर में हैं, तब तक कर्म करना कंपलसरी है कंपलसरी है एक क्षण को बिना कर्म किए नहीं रह सकते और जहां भगवत प्राप्ति हुई आ, कर्म खत्म अस्तित नशा तत्पित अगर वो कर्म करता है तो महापुरुष नहीं कृतार्थ नहीं कृत कृत्य नहीं कृत्य क्रित, कृत्य माने कृत्य कर चुका करना कर चुका जब तक घी में पानी था मक्खन था और टेम्परेचर देने पर खूब बोला जब घी बन गया और हम टेम्परेचर देते रहे तो चुप हो गया अब नहीं बोलेगा जला दो उसको पूरा घी बोलेगा नहीं कर्म खत्म लेकिन सब बोल रहे बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे हैं और हजारों लाखों मर्डर कर रहे हैं हनुमान जी हैं अर्जुन जी हैं बड़े बड़े महापुरुषों के जो सरताज लोग छोटे मोटे की बात नहीं करते अब तो स्वयं भगवान भी औरों की तो छोड़ दो अरे अर्जुन ने कितने मर्डर किए होंगे हनुमान जी ने कितने किए होंगे और भगवान ने अनंत ब्रह्मांड का मर्डर कर दिया प्रलय सात को मार दिया और अवतार लेकर भी कितने ब्राह्मणों को रावण के खानदानियों को मारा है राम ने भी लक्ष्मण ने भी हनुमान जी ने भी राब बानरों ने महापुरुषों के दादा और भगवानों के दादा ये क्रिया कर रहे हैं लेकिन वो उनका कर्म माया से नहीं है अपनी इच्छा से नहीं है वो योग माया से होता है योग माया का कर्म फल नहीं देता नैव तस् कृत ना कृते नेह कश्चन कुशला चरितें नैसा मिह स्वार्थो न विद्यते विपर्जय वर्थो निरहंकारिणाम विभो अरे महापुरुषों को तो छोड़ो अगर अहंकार रहित तो कर्म करें संसार में साधक भी तो उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा भगवान ने अर्जुन से कहा जस्य नाहकृतो भावो बुद्धिर् जस्य न लिप्यते हापिसमान लोकान हंति नीब्यते कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर अगर कोई भी कर्म कर किया जाए अच्छा बुरा कुछ भी उसका फल नहीं भोगना पड़ता तो इस प्रकार भगवान इतनी बड़ी कृपाएं करते हैं वो वो कृपा कैसे करेंगे इसके लिए आप लोगों को बताया गया कि कर्म ज्ञान भक्ति तीन मार्ग हैं लेकिन कर्म शब्द का जो अर्थ है वो दो प्रकार का है एक कर्म होता है फिजिकल एक स्पिरिचुअल <coughs> यानी एक कर्म होता है माइक एक कर्म भगवान संबंधी दिव्य पूरी बुद्धि लगाओ माइक माने वर्णाश्रम धर्म का कर्म वर्णाश्रम माने हम ब्राह्मण हैं क्षत्रिय हैं वैश्य हैं शूद्र हैं देवता है मनुष्य है राक्षस है अरे ये तो शरीर के नाम है रे ये मैं परिचय नहीं दे रहे हो तुम हा हा ठीक है हम ब्रह्मचारी हैं हम गृहस्थी हैं, हम बाणप्रस्थी हैं, हम संन्यासी हैं। ये भी शरीर के लिए है हा हा है शरीर के लिए तो ये जो धर्म है ये नश्वर है इसका फल भी नश्वर क्योंकि शरीर भी नश्वर तो जितने धर्म कर्म लिखे हैं वो सब इसी के हैं अगर वो विधिवत होंगे तो स्वर्ग तक ले जाएंगे वहां भी कुछ दिन के लिए वहां भी माया का अधिकार उसके बाद फिर मृत्युलोक में आना होगा हीन तरम कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाएगा और यह परिवर्तनशील धर्म है देखो आप ब्रह्मचारी हैं तो आपको क्या बताया गया है ब्रह्मचर्य से रहो स्त्री का फोटो भी नहीं देखना किसी स्त्री से बात नहीं करना अच्छा पच्चीस साल तक उसने ऐसे ही किया हाँ सुनो इधर आओ हाँ गुरुजी, एक लड़की से ब्याह कर लो ए? ये क्या कर रहे हैं आप गुरुजी? आपने तो अभी तक हमको ये पढ़ाया था अरे हाँ, हाँ जो कह रहे हो वो करो बहस नहीं करते गुरु के आगे ठीक <laughs> है हो गई सात चक्कर लगा के एक मैम साहब आ गई अब दो चार छ दस बच्चे हुए अब उनके नाती पोते हुए अब पूरी फैमिली हो गई लंबी चौड़ी सब में अटैचमेंट हो गया कुत्ते का भी गधे का भी सब का होता है ऐसे ही एक कुटिया के बच्चे को कोई पकड़े वो काटने दौड़ती है सबको अपने परिवार में अटैचमेंट है अब फिर आए गुरु जी ए तुम पचास साल के हो गए हाँ गुरु जी हो गए ये जितने सब बाल बच्चे कच्चे सब है न इनको काम धाम है न ये सब जो तो नौकरी फोकरी है ना ये सब छोड़ दो और जंगल में चलो तुम दोनों खाली और ये भाव इतने बच्चों को नाती पोते को छोड़ के अपना ये सब अपना बनाया है कोठी महल और ये सब छोड़ के जंगल में जाए हा ठीक है चलो भाई मेम साहब पच्चीस साल वहां भी रहे है इधर आना ये कौन है अरे गुरु जी आप नहीं जानते ये मेरी मिसेज है मिसेज हे ये मिसेज मिसेज कुछ नहीं होती अबाउट टर्न तुम इधर जाओ तुम्हारा सर्वस्व भगवान और मैम साहब ये पतिवती तुम्हारा नहीं है तुम आत्मा हो तुम्हारा पति भगवान है उधर जाओ लो जहा से चले थे वहीं पर पहुंच गए शादी के पहले स्त्री को देखना गुनाह था और वहीं फिर पहुंच गए संयासी हो गए हैं अब गौरांग महाप्रभु के लिए उनके शिष्य ने अस्सी वर्ष की माताजी से भीख मांगा चावल की महाप्रभु जी के लिए गुरु जी के लिए और जिससे मांगा वो अस्सी वर्ष की लठिया लेके चलने वाली और महाप्रभु जी को मालूम हो गया चावल कहाँ से लाया उनने कहा माता जी के मैंने कहा था ना तुम सन्यासी हो किसी स्त्री से भिक्षा नहीं लेना अरे गुरु जी हो तो आप जानते हैं अंतर है वो तो माताजी जी है अरे माताजी का बच्चा आज्ञा पालन होना चाहिए तुम सन्यासी हो भाग जाओ आप कभी मत आना मेरे सामने लो बिना अपराध के इतना बड़ा दंड सारे भक्त सन आप किसी की हिम्मत तो बोलने की थी नहीं डर के मारे अपराधी का बचाव करने वाला भी अपराधी होता है लेकिन सब मन में सोचने लगे कि महाप्रभु जी तो भगवान के अवतार हैं इनको पता है और फिर इनको क्या गधे को भी पता होती है कि अस्सी वर्ष की बुढ़िया में कोई आसक्त होगा भला संसार में भी ऐसा कोई काम ही नहीं है और वो भी अपने लिए बिचारा नहीं लाया चावल उसका त्याग कर दिया आश्रम धर्म है बता रहा हूं मैं जो परिवर्तनशील है नश्वर है इसका फल भी नश्वर है अतयव ज्ञान पर विचार किया गया ओ ज्ञान के विषय में भी वही प्रॉब्लम आई कि तुम्हारे मन के द्वारा जो भी चिंतन है सब माइक है इसलिए भगवान का चिंतन तुम कर ही नहीं सकते वो बेचारा पहले तो अधिकारी होना बड़ा असंभव और अगर कहीं कोई हो भी जाए तो साधना करने समय बार बार गिरेगा और अगर कोई अंतिम चोटी पर भी पहुंच जाए तो भी गिरेगा क्योंकि वो आत्मज्ञानी तक बन सकता है ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकता और बिना ब्रह्म ज्ञान के न माया जाएगी न ब्रह्मानंद मिलेगा वो भी बेकार हो गया हमारे लिए तो फिर अब एक बचा भक्ति योग इसके विषय में हमको डिटेल से समझना होगा लेकिन आज नहीं कल बोलिए लाडली लाल की